श्री शिव और श्री सती के बिहार का वर्णन मारकंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर मेघों के गर्जन करने पर श्री महादेव जी सती के पति के विष्णु भगवान प्रवृति सबको विदा करके अथवा त्याग करके वे हिमवान पर्वत पर राज पर चले गए उस समय परम अधिक आमोद की शोभा वाली सती को अपने अत्यंत पर समर्पित कराके हिमालय के प्रस्त को गमन किया था जिसमें परम रम्य कुंजों का समुदाय था इसके उपरांत वह सुंदर दंत पंक्ति वाली चारु हार से समन्वित सती भगवान शंकर के समीप शोभायमान हुई थी ब्रखाऊ पर स्थित भी वह चंद्र के मध्य में कलिका के समान रही थी वे सब ब्रह्मा आदि का और मरीचि आदि मानुष पुत्र दक्ष प्रजापति भी सभी सुर और असुर परम प्रसन्न हुए थे अर्थात उस अवसर पर सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई थी जो सब भगवान शंकर के साथ में गमन कर रहे थे उनमें कुछ तो शंखों को बजा रहे थे और कुछ सुमंगल करने वाले तालों का वादन कर रहे थे कुछ हास्य ही कर रहे थे इस रीति से सब ने ब्रखवत ध्वज का अनुगमन किया था अर्थात भगवान शिव के पीछे-पीछे गए थे फिर ब्रह्मा आदि सभी शंभू के द्वारा विदा कर दिए गए थे वे सब परम अधिक आनंद से कुछ दूर तक शिव के पीछे गए इसके उपरांत ब्रह्मा और अन्य पुत्रों ने शंभू के साथ संभाषण करके आशुगमन करने वाले रथों के द्वारा अपने-अपने आश्रमों को चले गए समस्त देवगण सिद्ध और उसी भांति अप्सराओं के समुदाय जो जो भी वहां पर यक्ष विद्याधर आदि समागत हुए थे वे सभी भगवान श्री हरि के द्वारा बिना किए हुए अपने निवास स्थानों के लिए चले गए ब्रखवत के द्वारा ग्रहण करने पर सभी आमोद से समन्वित हुए थे इसके अनंतर भगवान शिव अपने गणों के सहित आनंद देने वाले संस्थान पर पहुंचकर जो कि कैलाश गिरी के नाम वाला था वहां पर शिव ने अपनी प्रिया को ब्रखव से नीचे उतार लिया फिर विरुपाक्ष प्रभु ने इस दाक्षायणी सती की प्राप्ति करके अपने गणों को जो नंदी आदि थे उस गिरी की कंदरा से विदा कर दिया भगवान शंभू ने नंदी आदि से बहुत ही मधुर में उन सब से कहा कि यहाँ पर जिस समय में भी मैं आप स्मरण उसी समय में स्मरण से चलमानस वाले आप लोग मेरे समीप में तव तव आगमन करते रहे इस प्रकार से वामदेव के द्वारा कथन करने पर वे नंदी भैरव आदि सब हिमवान गिरी पर चले रहे उन सब के जाने पर भगवान ईश्वर भी उस सती के साथ मोहित हो गए हर भी एकांत में प्रतिदिन उस दाक्षायणी के साथ मोहित हो गए थे हर एकांत में और चिरंकाल पर्यंत बहुत ही अतिक्रमण करने वाले हो गए थे किसी समय में वन में स्वाभाविक रूप से समुत्पन्न हुए पुरुषों का समाहारण करके उनकी एक अतीव मन को हरण करने वाली सुंदर माला की रचना करके उन्होंने सती के हार के स्थान में नियोजित की थी किसी समय दर्पण में अपने मुख का अवलोकन करने वाली अनुगमन करके भगवान शिव भी अपने मुख को देखा करते थे किसी समय उस सती के कुंडलों को उल्लसित करके उल्लास में आए हुए भगवान शिव करते थे तथा किसी प्रकार मोचन किया करते थे और बराबर उनके केशों को काड़ा भी करते थे अर्थात कंघी भी काटते थे अनुराग में निमग्न हर इस सती के स्वाभाविक लालेमा हुए दोनों चरणों को के द्वारा निसर्ग रक्त किया करते थे जो दूसरों के आगे भी बार-बार ऊंचे स्वर के कथन करने के योग्य बात होती थी उसको भी भगवान हर सती के मुख को स्पर्श करने के विचार में उनके कान में कहा करते थे विशेष दूर भी न जाकर यह शंभु किसी समय प्रयत्न पूर्वक समागम होकर पीछे के भाग में आकर अन्य मन वाली सती की आंखों को बंद कर दिया करते थे ब्रखवत धज अपनी माया से वहां पर अंतर ध्यान होकर उस सती का आलिंगन किया करते थे, तब वह भय से चकित होकर अधिक व्याकुल हो जाया करती उन हिमालय पर्वत में ब्रखवत धज के प्रवेश किए जाने पर कामदेव भी अपने मित्र वसंत के तथा अपनी पत्नी रति के साथ वहाँ पर चला गया था। उस कामदेव के प्रविष्ट हो जाने पर वसंत ने भगवान शंकर के समीप में अपनी शोभा का वृक्षों में जल में और भूमि में विस्तार कर दिया था वहां पर सभी वृक्ष फूलों से संयुक्त होकर पुष्पित हो गए थे अन्य लताएं भी पुष्पित हो गई थी सब सरोवरों के जल खिले हुए कमलों से युक्त हो गए थे तथा उन कमलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे वहां पर श्रुत के प्रविष्ट हो जाने पर मलय की ओर से आने वाली वायु वहन कर रही थी सुगंधित पुष्पों के सहित योग को जाने से सुरविया मोहित हो गई थी उस समय में उस सुर्वी ने मुनियों के मन का प्रमथन कर दिया था चक्र के समूह के ही घृत के समान प्रति कामदेव ने सार का समुद्धरण किया था पलाश संध्या काल में आधी चंद्रमा के सदृश्य शोभित हुए थे पुष्प कामदेव के वस्त्र के ही समान सदा प्रमोद के लिए हो सरोवरों में कमल के पुष्प शोभित हो रहे थे नाग वृक्ष स्वर्ण वर्ण वाले पुष्पों के शंकर से समीप में मदन कामदेव के केतु की आभा वाले परम सुंदर शोभित हो रहे थे चंपक के वृक्ष बार-बार हेम पुष्प तत्व को अर्थात सुनहले पुष्पों को प्रकट करते हुए विकसित प्रचुर पुष्पों से भली भांति शोभायमान हुए थे विकसित हुए अर्थात खिले हुए पाटला के पुष्पों से दिशाएं पाटलांसु हो गई थीं, जिस किसी तरह से वे पाटलानाव वाले वृक्ष पुष्पित हो रहे थे अवंग वल्ली की सुरभि गंध के द्वारा वायु को सुरभि तक के कमी जनो में पूर्व चित्तों को बहुत ही अधिक सम्मोहित करती हैं वासंती से वासित वलवज सोवित हो रहे थे उसकी गंध के लालची भ्रमर मनोहर रति मित्र थे सुंदर पावक के वर्चस्व आम्र वृक्षों के शिखर कामदेव के बाणों के समूह से वंदना व्रत होते हुए शोभायुक्त थे सरोवर तथा जलाशयों का जल फूले हुए कमलों के शोभायुक्त सोबित हुए थे जो अव्यक्त ज्योति के उद्गम से मुनि गणों के चित्तों के ही तुल्य थे सूर्य की किरणों के संगम से तुसार छय को प्राप्त हो गए थे उस समय में उन तुसारों का छह विज्ञानशाली पुरुषों के हृदय से ममत्त की ही भांति हुआ था उस समय में प्रतिदिन कोयल ने होकर अपनी मधुर ध्वनि का विचार कर रही थी जो पुष्पों में बहुत ही अधिक पुष्पों की जा धनुष की डोरी के शब्द की ही भांति था वहां पर भ्रमर वनों के अंतर्गत पुष्पों में गमन करने वाले भ्रमर कांता की लीला। और कामदेव रूपी व्याक्र की ध्वनि की भांति गुंजन कर रहे थे चंद्र तुसार की भांति था और भानु सकल कलाओं वाला नहीं था यह क्रम से सज्जनों के मोह के लिए कुशलता पूर्वक इन कलाओं का अवतरण कर रहे थे उस समय में चंद्रमा के साथ प्रसन्न और तुसार से रहित विभावरी सुमनोहर कामनिया प्रिय के साथ भांत की हो गई थी उस समय महादेव उत्तम धरा में उत्तम सती के साथ बहुत समय तक होकर रमण करते रहे मारकंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर किसी समय में दक्ष की पुत्री सती ने जलदों के आगम में अद्री पर्वत घर के प्रस्त में संस्थित ब्रखवत ध्वज से बोली मेघों के समागम का समय प्राप्त हो गया है यह काल परम दुष्सय होता है अनेक वर्णों वाले मेघों के समुदाय से आकाश और दिशाएं सब स्थगित अर्थात आच्छन्न हो गए हैं अत्यंत वेग वाली वायु हृदय को विदीर्ण करती हुई हनन करती है विद्युत की पताका वाले मेघों की ऊंची और तीव्र गर्जना से जो मेघ द्वारा सार को मोचन कर रहे हैं इससे किसके मन चुभद नहीं होते हैं अर्थात सभी के मन में लोग उत्पन्न हो जाया करता है इस समय में सूर्य दिखलाई नहीं देता है और मेघों से चंद्रमा भी समाक्षन हो गया था और इस समय में दिन भी रात्रि की भांति प्रतीत होती है यह समय विरही जनों को बहुत ही व्यथा करने वाला है ये मेघ एक जगह में स्थित नहीं रहा करते ये गर्जन की ध्वनि करते हुए पवन से चलायमान हो जाते हैं हे भगवान शंकर ये ऐसे प्रतीत होते मानो लोगों के माथे पर गिर रहे वायु से हट हुए वृक्ष आकाश में नृत्य करते हुए दिखलाई दे रहे हैं हे हरि ये कामुक पुरुषों के इच्छित हैं भेरुओं को त्राण देने वाले हैं स्त्रिग्ध नील अंजन के समान श्याम मेघों के ओग के पीछे से बलकाओं का पंक्ति यमुना के दृष्ट के ही समान शोभा देती है